बाकी है ना अविद्यासगस्तुस् तदचित धनी कदा सा कारण सर्व सत्र अन्य अविद्यासगस्तुअ्य ईश्वर के लिए कहा माया बिंबो वसीकृत तां सै सर्वज्ञ ईश्वर माया को वसीकरण करके अपने अभिनय में रख करके माया में प्रतिम्ब चैतन्य ईश्वर सर्वज्ञ होता है किन्तु अविद्यावश्यू अन्य अन्यस्तु अविद्यावश्य अन्य कौन है ईश्वर से भिन्न जीव है अविद्या में प्रतिम्बित तो है अविद्या परतंत्र अविद्या के अधीन है अन्य हो गया अविद्या के अधीन उसी जीव हो गया तज वैचित्र्या अविद्या उपाधि वैचित्र्य विलक्षण होने से जीव भी अनेक प्रकार हो गया विलक्षण कैसे और सत्व की शुद्धि तारतम्य से थोड़े शुद्ध उसके अधिक शुद्ध जैसे माया में भी सत्य प्रधान है अविद्या में भी सत्य प्रधान है प्रधान होने पर भी माया में सत्व गुण शुद्ध है विशुद्ध है और अविद्या में सत्वगुण अविशुद्ध है विशुद्ध नहीं है इसी प्रकार अशुद्ध होने पर भी उसमें तारतम्य कम ज्यादा होकर के अलग अनेक प्रकार हो जाता है हो जाता है जीव सा कारण सर्जन से आधा सा अविद्या है कारण सरम अनिर्वाचन अविद्याण सर तत्र अभिमानवान प्राज्ञा कारण सर्जन अभिमान, अभिमान करने वाला सशुद्धि अवस्था कारण अभिमान या अपना प्राज्ञा अभिमानवान ठीक है देखो अविद्या वशह कार अविद्याम प्रतिबत्व स्थितः अभिद्या में प्रतिब रूप से स्थित है तत्परतंत्र स्तुचित उसके अविद्या के अधीन हो गया चिद्रुप अन्य है ईश्वर के लिए अन्या जीव हो गया सच तदचित्र्या अनेकथा तदवैचित्र्या करते वैचित्र्य तदवैचित्र तथ अल तस्या अविद्या वैचित्र्य जो अभिद्या क्या है उपाधि अविद्या उपाधिक जीव होता है अविद्या है उपाधि उपाधि को तो जो अविद्या है तस् वैचित्र्य विचित्र विलक्षण वैचित्रद तो तो कैसे है अविशुद्धि तारतम्य अविशुद्ध तो है शुद्ध नहीं है सत्यगुण उसमें तारतम्य कम ज्यादा तारतम्य होने से अनेक अनेक का तो अनेक प्रकार संख्या से धा तो होता है अनेक विध अनेक प्रकार के लिए अनेक अधिक प्रकार जीव अनेक प्रकार हो जाता है क्योंकि उसके उपाधि हो तो अविद्या विलक्षण भिन्न भिन्न है तारतम्य से अनेक प्रकार है अनेक प्रकार जीव कैसे होता है देव तीर्य का आदि भेदना विविध होती वही देवता है सत्य गुण थोड़ा अधिक होने से देवता है तो मनुष्य है और उत्तम गुण अधिक है रजगुण अधिक है तो नीचे जोन को प्राप्त करता है वही जीव है देवता भी होता है मनुष्य होता है पशु भी होता है पक्षी होता है कीट तीन को प्राप्त करता है न रख जाता है अनेक प्रकार है जीवन ये आगे श्लोक आएगा यथा मुंजा दिशी के आत्मा युक्त्या तत्मुत शरीर तृत्या परम ब्रह्म जायते ये आगे कहना है तीनों प्रकार शरीर से विलक्षण विवेचित होने जीव पर ब्रह्म ऐसा कहेंगे तीनों शरीर से विशिष्ट करके जब देखते हैं जीव अलग होता है तीनों सर से पृथक कर जीव को जब देखेंगे विचार करेंगे तीनों शर् से विलक्षण क्योंकि शरीर है दृश्य जीव है दृप चेतना जीव का शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों शरीर अनात्मा अनात्म के कार्य है चेतन है आत्मा तीनों से विलक्षण जीव ही पर है जो सब आनंद रूप है ये आगे कहेंगे इसको कैसे निश्चय करना यथा मुंजाद ईसिका एवं मुंज के तीर्ण है उस तीर्ण से वो सफेद करने के लिए व्यवहार करते हैं मुंज है। मुंजाद इसी का उसके अंदर कोमल ईसिका कहते हैं रुई जैसे बहुत कोमल है यथा मुंजाद इसी का से इसी का निकालने के लिए धैर्य से निकालना पड़ता है धीरे युक्ति से तभी कोमल तीर्ण तो रुई जैसे निकलेगा ये तो टूट जाएगा बहुत कोमल है जिस प्रकार मुंज से इसिका को पृथक करते हैं इसी प्रकार आत्मा युक्तिया समुद्रत शरीर तृतीयाद शरीर तृतीयाद तीनों सर से आत्मा को पृथक करना तो तो मुंज से इसिका को पृथक किया जाता है यहां तीनों सर से आत्मा को पृथक करने का नहीं युक्ति से युक्तिया समुद्रत समुद्रता का तो विवेचित पृथक समझ लेना अलग करने का नहीं आत्मा को समझना न ये तीनों शरीर से भिन्न है तीनों शरीर में स्थूल सूक्ष्म शरीर तीनों शरीर का स्वरूप स्थूल शरीर है सूक्ष्म आत्मा तीनों शरीर के साथ संबंध होता है वस्तु तो संबंध नहीं संबंध ऐसे भान होता है ये तीनों शर से विलक्षण है तीनों सर उसका दृश्य है वो धृग रूप है ऐसा विवेचन कर करे के उस समुद्धारृथक करना बुद्धि के द्वारा युक्ति से विचार करना इतने तीनों सरस से भिन्न है कैसे विचार करना आगे बताएंगे सर्व तृतीया धीरे ही धीर पुरुष ऐसा विवेचन करेंगे विवेक साधन चतुष्टय संपन्न होने पर विवेक वैराग्य होने पर धैर्य होता है धीर हो वैराग्य नहीं तो चांचल्य होता है आत्मानात्मक विवेक करने के लिए समर्थन ही अधिकारी नहीं होता है विवेक वैराग्य दृढ़ होने पर धीरत्व हो तो तीनों सर से पृथक समझेगा ऐसे कह देने के लिए सरल होता है किंतु बार बार विचार करते करते अहम ऐसे विचार करते समय इस स्थूल स्वर में अहम ऐसा हो जाता है फिर मैं सोचता हूं देखता हूं सूक्ष्म में कारण सरय में ये तीनों सर्व से भिन्न रूप से निश्चय करें जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा मैं ये तीनों सर्व से भिन्न जागर सपन से तीनों अवस्था से भिन्न पंचको सातित तो ऐसा निश्चय हो जाएगा तो पर के साथ एकत्र श्रुति वाक्य से ज्ञात तो हो जाएगा धीरे परम ब्रह्म ही हो जाते परम ब्रह्म रूप ही जीव हो जाता है ये आगे कहने वाले इति उत्तरत्र विवेचित तीनो स्वर से विवेचन किया जाएगा पृथ्वी क्या जाएगा, जाएगा जीव युक्ति के द्वारा बुद्धि से निश्चय किया जाएगा जीव है चैत चेतन तीन स्वर अनात्मा उससे भिन्न है ऐसे विवेचन करने पर जो जीव है उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य है पर ब्रह्मी ग्रंथकार कहेंगे जीव परब्रह्म है सचित आनंद रूप ब्रह्म ही है जीव उपाधि के कारण उसमें अज्ञान सर्व संबंध आदि भान होता है वस्तुतः तो जीव तो परब्रह्म ही है आगे कहेंगे तत्र तहानी कहानी तीन शरीरानी तो तीनों स्वर्व से पृथक करने के लिए जब कहेंगे तीनों शर्व को समझना चाहिए वो तहानी तीन शरीरानी तीन शर्व कौन कौन है तद उपाधि को वाला जीवो किम रूप स्थूल स्वरूपाधि वाला सूक्ष्म स्वरूपाधि वाला कारण स्वरूपाधि वाला जीव कैसा रूप है उसका रूप क्या है भगवती ऐसा आकांक्षा ऐसा आशंका होगी क्योंकि आगे कहेंगे तीनों स्वर से भिन्न विवेचित होने पर ही पर भिन्न है जीव पर ब्रह्म रूप है वो तीनों स्वर्क को जानना जिससे भिन्न होता है, है जिससे भिन्न घट से भिन्न है पट पट में घट का भेद रहता है भेद अन्य भाव अन्य भाव का प्रतियोगिता है घट घट से भाव पटे घट का भेद पट में है पुस्तक का भेद लेखन में है, लेखन में पुस्तक का भेद आया भेद के प्रतियोगिता है पुस्तक क्योंकि भेद का तो अन्य अभाव यश्य अभाव सप्रतियोगी जिसका अभाव है उसको प्रतियोगिता थे घट का भेद अथवा पुस्तक का भेद पुस्तक का अन्य भाव लेखन में पुस्तक हो गया प्रतियोगी पुस्तक रूप प्रतियोगी के ज्ञान के बिना लेखन में भेद है अन्य भाव है ये ज्ञान नहीं होगा अन्य भाव है तो प्रश्न होता है किसका अनुन्य भाव है लेखन कलम में भाव है लेखन भिन्न है भिन्न है तो किस से भिन्न ये प्रश्न होता है तो कहेंगे पुस्तक से तभी पुस्तक का अनुन भाव लेखन में है पुस्तक हो गया अनन्न्य अभाव का प्रतियोगी पृथ्वी के ज्ञान होने पर ही अभाव का ज्ञान होता है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय तुम अभाव का लक्षण करते अभाव तुम अभाव का ज्ञान होता है प्रश्न नहीं नहीं क्या नहीं घट नहीं घट अभाव अत्र अभाव अभावस्ती वायु कस्य अभाव रूप से रूप रूप प्रत्यो ज्ञान होने पर रूप अभाव का ज्ञान होता है इसी प्रकार यहां तीनों शर् से भिन्न है आत्मा आत्मा में तीनों शर् का भेद अन्य भाव रहेगा अनन्या भाव का प्रत्येक तीनों शर् तीनों शर्थल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को नहीं जानेंगे तो तीनों शरीर का भेद आत्मा में ज्ञात नहीं होगा इसलिए कहानी तहानी तिरनी सरणी ये आकांक्षा होती और तत्त उपाधि को किम रूप ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उपाधि वाले जीव का क्या स्वरूप है इस आकांक्षा पर तत्सर्व क्रमेण वित्वादीती ये सब क्रम से विवादन करते स्थूल सर सूक्ष्म सर कारण सर्ज तत्व दुपाधि वाला जीव क्या है ये बताएंगे सा कारण सर्जन इत्यादि ना वह कारण सर रही भाष्य में श्लोक में आया सा कारण सर्जन सिया प्राज्ञ तत्र सा हो गया विद्या कारण सर रही तत्र अभिमान कारण सर में जो अहम इस अभिमान करता है निया। निया। बुद्धि करता है उसका नाम प्राज्ञ हो गया आत्मा है कारण शर्य में सुसूच अवस्था में अहम है अभिमान करने से उसका नाम प्राज्ञ हो गया सा कारण शर्य में सा शब्द से क्या लेना अविद्या है मैं क्या सा अविद्या कारण सरजम कारण सर क्या है कारणम से तत्सर चेति कारण सरजम कारण है किसका स्थूल सूक्ष्म सर्जादि कारणभूतम स्थूल सूक्ष्म शर्ज का कारण ठूल सर्ज का कारण सूक्ष्म सर्ज का कारण और आदित्य सूक्ष्म शरीर में सुख दुखादि होता उनका भी कारण है सब का कारण है कारण सदम, कारणम चरम और कारणभूत प्रकृति अवस्था विशेषत्वात्थ कारण प्रकृति की अवस्था विशेष वो अविद्या है प्रकृति रूप प्रकृति की अवस्था विशेष है वो कारणम और कारणम उपचाराध तत्व ज्ञान विनशति इति से आर्थ प्रकृति की अवस्था विशेष कारण हुआ उपचार है गौण प्रयोग वो तो कारण कहा गया प्रकृति है कारण उसका विशेष अभिद्या है अभी कारण है और शरीरम क्यों इति शरीरम श्री हिंसायाम शीर्यतिक विनस्ति विनष्ट हो जाता है किसे विनष्ट होगा तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान से ही कारण नष्ट हो जाता है कारण शरीर अज्ञान अविद्य है जब अहम ब्रह्म ऐसे तत्व ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान नष्ट होता है क्योंकि ज्ञान अज्ञान को नाश कर देता है घट ज्ञान होने के पहले घट का अज्ञान रहता है जो घट ज्ञान हो जाएगा अज्ञान नष्ट होता है राज्य में सर्पभ्रम होता है कभी इसमें राज्य के ज्ञान नहीं होने पर ही सर्पभ्रम होता है रज्जुत्व में यदि रज्जु का ज्ञान हो जाए सर्पभ्रम नहीं होगा जो रज्जु यम रज्जु हुए इस निश्चय हो जाएगा रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जु का अज्ञान नष्ट हो जाता है रज्जु अज्ञान से जो सर्प दिखता था, है वो भी नहीं दिखेगा रज्जु ज्ञान होने पर इसी प्रकार परब्रह्म ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होता है अविद्या की निवृति होती अविद्या नष्ट होने से कारण सर्जन नष्ट हो गया अविद्याष्ठा नष्ट होने से मुक्त हो जाता है तत्व ज्ञान विनशति च कारणम चरीरम ची कारण सर्जन अविद्या हो गया कारण थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का सुख दुखादि भोग का कारण है और शीरियत शरीरम शीरियत का स्मार तत्व तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है तत्व अभिमान प्राज्ञ तत्व का कारण शरीर अविद्या में अभिमान करने वाला क्या नाम होता है अभिमान कैसा है तदात्म्य अभ्यास अहम करके आत्मा के साथ अज्ञान का एकत्व तो का अध्यास भ्रम है एक तो हो नहीं सकता है आत्मा चिदरूप है और ज्ञान है जड़ है सत्व राज आत्मा चिद्रूप के साथ उसका तादात्म्य एक रूपता नहीं हो सकती किंतु अध्यास ब्रह्म हो जाता है इदम अयम सर्प ऐसे कहता है सामान्य रज्जु है इधम तो उसको ग्रहण करता है, है इदम अयम अयम कह कर कहता अयम सर्प सर्प और रज्जु दोनों का ताजात्म्य कभी नहीं नहीं होता है एक रूप नहीं अभ्यास है अयम करे रज्जु का ग्रहण होता है उसमें सर्प का ताजात्म्य नहीं होगा सर्प का ताजात्म अभ्यास होता है ठीक इसी प्रकार अहम ऐसे जो अभिमान करता है कारण सर्व में वो ताजात्म्य का अभ्यास है भ्रम अकस्म तदबुद्धि भ्रम है सर्प भिन्न में सर्पबुद्धि है सर्प भिन्न रज उसमें सर्प बुद्धि हुई तो भ्रम है इसी प्रकार यहाँ जो आत्म भिन्न कारण सरणी आत्मबुद्धि ये तादात्म अध्यास है अध्यास से क्या करता है अहम तो अभिमान जो हम इस अभिमान करता है कारण में क्यों नहीं जीव वो जीव हो गया उसका नाम प्राज्ञ होता है प्राज्ञ क्यों न हुआ प्रज्ञा अविनाश स्वरूप अनुभव रूपा जैसे सज्ञा प्रज्ञा तो अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा यश प्रज्ञा अशिष्ठ त प्रज्ञा अविनाशी स्वरूप मतलब नित्य स्वरूप का अनुभव रूप प्रज्ञा जिसकी है वो प्रज्ञा हो गया प्रज्ञा एवं प्राज्ञ स्वार्थ में अर्ण हो जाएगा प्रज्ञा अधिवेश प्राज्ञ हो गया और एक नामक सियादित्यर्थ इसे प्राज्ञ नाम वाला होता है वह प्राज्ञा में सब अनुभव सबका अविनाशी स्वरूपात्मा का अनुभव रूप जिसमें है वो हो गया प्रज्ञा उसका ही जो उसमें अनुभव का प्रतिमो होता है और साक्षी के द्वारा अनुभव होता है इसलिए उसको कहा प्रज्ञा जितने ज्ञान है सब ज्ञान का संस्कार रहता है कारण सर्जन इसलिए इसको प्रज्ञ कहते हैं प्रज्ञ एवं प्राज्ञ कहा ये प्राज्ञ नाम को होता है कौन कारण सर्जन अभिमानी ऐसे अहम जैसे अभिमान करता है उसका नाम हो गया प्राज्ञा यहाँ प्राज्ञा हुआ व्यस्ि कारण अभिमानी अग आगे कहेंगे व्यस्ति सूक्ष्म सर अभिमानी तैज सर ये भी बताएं व्यस्टि स्थूल सर अभिमानी विश्व ये भी कहेंगे क्रम बताएंगे लोग बोलो विद्या क्रम प्राप्तम सूक्ष्म शरीरम तदुपाधिकम जीव विस्पादय तत तत्कार सृष्टि आह क्रमण प्राप्त क्रम प्राप्त सूक्ष्मशरीरम अभी कारण सर्य कह दिया तीनों सर्व बताएंगे क्योंकि तीनों स्वर से पृथक विवेचित होने पर जीव परब्रह्म ऐसे कहने वाले आगे तो सूक्ष्मशरी तदुपाधिकीव सूक्ष्मशरी उपाधि वाले जीव का ही विवादन करेंगे सूक्ष्म सूक्ष्माधि वाले जीव जीवक ही बताएंगे। बताने के लिए तत्कारण सूक्ष्म की उत्पत्ति होने के लिए उसका कारण है आकाशादी भूत आकाश आकाशादी भूत की उत्पत्ति होने पर सूक्ष्म बनता है इसे सूक्ष्म का कारण हो गया आकाश आदि आकाश आदि आकाशादी सृष्टि माह आकाश आदि की सृष्टि पहले कहते आकाश आदि पांच भूत की सृष्टि होने पर उस अपंचीकृत पंच महाभूत से ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय प्राण अंतकरण ये सब उत्पत्ति होगी तो शिक्षण सर्व बनता है इसे सूक्ष्म स्वर्व बनने के लिए उसका कारण आकाशादि भूत उनकी सृष्टि पहले कहते हैं तम प्रधान प्रकृति तद्भोगाजो भुगो भूताधान प्रकृते पहले कहा था दिविधा चषा प्रकृति दिविधा चषा दिविधा और च से एक तृतीय प्रकार भी सूचित थी वो तम प्रधान तम प्रधान यम प्रधान तम गुण प्रधान होने से जो प्रकृति है उसी प्रकृति से आकाशादी गुत्पत्ति होती है तम प्रधान प्रकृति से तद भोगा तमाम जीवाना भोगाय प्राज्ञान जो प्राज्ञा का जीव उनके भोग के लिए भोगे तो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार सुख दुख भोग के लिए आकाशादी की उत्पत्ति आकाशादी भू तो उत्पत्ति के बिना उनको भोग नहीं जीवों का भोग नहीं होगा भोग तेसाम जीवाना प्राज्ञा भोगायश्वर आज्ञा ईश्वर की आज्ञा से ईश्वर उनकी आज्ञा से ही ये सबका आकाश आदि की उत्पत्ति होती आज्ञा क्या है कि पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि हुई थी इच्छा पूर्वक सृष्टि करने की इच्छा है जो प्राणियों के कर्म फल देने के तैयार है पर प्रल काल में कुछ नहीं है जो सृष्टि होने का समय आएगा जीव प्राणियों का कर्म फल देने के तैयारी होगा तो सृष्टि होगी सृष्टि होने के लिए पहले ईश्वर माया उपाधि माया में ऐसे इच्छा होगी परिणाम ऐसे इच्छा करना तद इच्छत प्रजाई बहुत हो जाऊ ऐसे क्षण इच्छा वृत्ति यही आज्ञा है इससे ही आकाश आदि की उत्पत्ति होती है और संकल्प से ईश्वर की इच्छा हुई संकल्प हुआ तो आकाश आदि की उत्पत्ति आकाश आदि कौन है व्ययत पवन तेजस अंबु और भू भु। बहुवचन भूव आकाश पवन तेजस है अग्नि बनी अंबु है जल और भू है पृथ्वी वियत पवन तेज अम्बु भूव प्रथम बहुचन गया भूतानी जगह उत्पन्न हुए पांच भूत उत्पन्न हुए ठीक टीका में देखो तदाय शब्द से रहना प्राज्ञानम तत्पद से प्राज्ञा ग्रहण करना क्योंकि पुरुष लोग में कहा प्राज्ञ तत्राभिमान तत्पद सर्वनाम पुरुक्त का परामर्श पहले प्राज्ञ कहा था उसका परामर्श उनका होगा तद भोगाय कार्य नोगाय जीवों के भोग के लिए भोग का अर्थ करते सुख दुख साक्षात्कार सिद्ध सुख दुख थकर, का साक्षात्कार सुख दुख अन्यतः साक्षात्कार सुख का साक्षात्कार अनुभव अर्थात दुख का अनुभव यही भोग है भोग तो सुख दुख भोग ही करना पड़ता है साक्षात्कार अनुभव इसके लिए साक्षात्कार सिद्ध साक्षात्कार की निष्पत्ति के लिए भोग के लिए तम प्रधान प्रकृति तमोगुण प्रधान प्रकृति तमोगुण जिसे प्रधान हो गुण प्रदान होगा ऐसे प्रकृति पूर्वक्ताया पहले कही गई दिविधा चाहिधा शब्द से प्रकृति का तृतीय प्रकृति सूचित थी पूर्व उपादान कारण भूत ये प्रकृति होगी उपादान कारण आकाश आदि भूत होगी एक उपादान कारण होता है, है। एक निमित्त कारण होता है उपादान कारण जैसे घट का उपादान कारण मृत्यु पटका उपादान कारण तंत्र उससे भिन्न होता है निमित्त कारण निमित्त कारण बाकी सब गए उसको समवायिक कारण कहते हैं न्याय में उपादान कारण होता या उपादान कारण होगी। गई प्रकृति उससे सकासाद ईश्वर आज्ञा ईश्वर की आज्ञा से ईशन आदि शक्ति युक्त जगत अधिष्ठातु आज्ञा या ईश्वर ईशान आदि शासन करना है शक्ति युक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है शक्ति युक्त जगत अधिष्ठातु जगत का जो अधिष्ठाता है आश्रय है इस ईश्वर की आज्ञा से आज्ञा या आज्ञा का अर्थ करते है इच्छा पूर्वक सर्जन इच्छा रूपया यही आज्ञा है इच्छा संकल्प पूर्वक सार्वजनिक इच्छा है सृष्टि सृष्टि की इच्छा सृष्टि की इच्छा के पहले इच्छा पूर्वकल्प सृष्टि का विचार करेंगे फिर सृष्टि करने की इच्छा है यही आज्ञा है यही आज्ञा होगी निमित्त कारण प्रकृति के उपादान कारण और आज्ञा होगी निमित्त कारण कारणभूतया ये निमित्त कारण होगी पृथ्वींता पंचभूता पृथ्वंता पृथ्वी पृथ्वींता पहले व्यदे अंत भूते पवन तेज अंब पृथ्वी पंचभूता जज्ञे रे ये पांचभूत उत्पन्न हे प्रादुर्भाव भूतानी जन धाती प्रादुर्भाव प्रकट हो गयी उत्पन्न प्रादुर्भूत उत्पन्न हो ये पांच भूत उत्पन्न हुए अर्थात प्राज्ञों को भोग देने के लिए ही ईश्वर की आज्ञा इच्छा रूप सर्वज इच्छा पूर्वक सर्वजन इच्छा रूप आज्ञा से तम प्रधान प्रकृति से पांच भूतों की उत्पत्ति हुई है इस्लोक में कहा गया श्लोको बोला प्रधाना भो भूत भूतों की सृष्टि तो कथन करके भूतों की सृष्टि को कथन करके अभिधा भौतिक सृष्टि अभिदान भूतों के कार्य को भौतिक कहते भौतिक सृष्टि अभिदान कहते हुए कहने वाले अभी दधान कहते हुए है ग्रंथकार आदो ज्ञानेन्द्र सृष्टि में अभी भौतिक सृष्टि कहते हैं भूतों की सृष्टि तो होगी भूतों का कार्य की सृष्टि होगी उसमें पहले ज्ञानेन्द्र सृष्टि में आ ज्ञानेन्द्रिय पांच है उनकी सृष्टि पहले कहते हैं सत्वांशी क्रधींद्रियपंचकम क्रदीद्रियक्रोत्रगक्षिशन घाण्य मुपजाते तेसाम सत्वांशा तेसाम भूताना पांच भूतों की उत्पत्ति कही गई तेषा सत्वांशी बिहद आदि आकाश आदि पांच भूत के सत्वांश एक एक भूत का सत्वांश कहेंगे तो पांच भूत के पांच सत्वांश अलग अलग हो जाएंगे पंच भी सत्वांश्वांश से क्रमाधीन्द्रिय पंचकम क्रम से ज्ञानेन्द्रिय पंचक की उत्पत्ति होती है धींद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान जनक होने से उनको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं कर्मजनक होने से कर्मेन्द्रिय वाक पानी आदि ये ज्ञानेन्द्रिय है ज्ञान जनक होने से ज्ञानेन्द्रिय पंचकम् पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच भूत से पांच ज्ञानेन्द्रिय क्रमश एक भूत से एक एक ज्ञानेन्द्रिय पहले आकाश है आकाश से श्रोत इंद्रिय द्वितीय भूत पवन पवन से त्विंद्रिय स्पर्श के लिए आगे तेज है तेज से अक्षीय चक्ष इंद्रिया अगे अंबु ही जल जल से रसन इंद्रिय और भू पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय इसी प्रकार पांच भूत से पांच इंद्रिय आकाश के सत्वांश से श्रोत वायु के सत्वांश से त्व इंद्रिय इस प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वांश से क्रम से एक एक इंद्रिय होकर के पांच भूत के पांच सत्वांश से पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र त्व अक्षि रसन और घ्राम घृणाख्यम घृण पर्यंत करके आख्याद्रखक्रे उत्पन्न सत्वांशीका में देखो तेम विवेदादी नाम, नाम पंच भी सत्वांशी जिनकी उत्पत्ति हुई पांच भूत की उत्पत्ति हुई पूर्वलोक में कही गयी उत्पत्ति वेदादी पांच भूत है पांच भूत के यद्यपि तम प्रधान प्रकृति से भूतंग की उत्पत्ति हुई उसमें तम प्रधान है न कि केवल तमगुण सत्व गुण रजगुण भी है तो त्रिगुणात्मिका है आकाशाधिभूत उसमें सत्व गुण अधिक है तम गुण अधिक है सत्वगुण भी है रजगुण भी है तो उसमें केवल सत्व शत्त्वा गुण सत्वांश से ज्ञानेन्द्र की उत्पत्ति है सत्वांश ही सत्वगुण भाग ही सत्वगुण का भाग उपादान भूत ही ज्ञानेन्द्र का उपादान कारण है अलग अलग भूत की सत्वांशुण स्रोत्र तव अक्ष रसन ध्रनाख्यम ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पंचकम ज्ञानेन्द्रियोत्राने धींद पंचकम ज्ञानेन्द्रिय पंचक धीन्द्रिया धींद्रिया क्या ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान जनक होने से उनको ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है तेषा पंचकम पांच का समुदाय को पंचक कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय का पंचक समुदाय क्रमाद उपजाय थे क्रमश उत्पन्न होते एक कैसे क्रमश होता है एक एक भूत सत्वान्सार एक एक, एक जाए थे एक भूते के सत्वांश से एक इंद्रिय क्रमश लेना पहले आकाश है तो आकाश के सत्वांश से प्रथम इंद्रिय सूत्र इंद्रिय द्वितीय है वायु है वायु के सत्वांश से तो इंद्रिय उसके बाद तेज के सप्तांश से अक्षिचुर इंद्रिय उसके बाद जल के सत्तांश से रसन इंद्रिय पृथ्वी के संश से घ्राणींद्रि एक भूतसत्वांशे एक इंद्रिय जायते एक, -एक, -एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक उत्पन्न होते तो सत्वांशा प्रत्येक असाधारण कार्या अय सर्वेशांग साधारण कार्य आह पांच भूत के सत्वांशों का प्रत्येकम असाधारण कार्य प्रत्येक सत्वांश का, का, का असाधारण कार्य है ये साधारण नहीं क्योंकि आकाश के सत्वांश से सवर्ण इंद्रिय बना अन्य किसके सत्वांश से श्रवण इंद्रिय नहीं सप्तांश न... से अन्य इंद्रिय साधारण नहीं था असाधारण कार्य अलग अलग भूतों के असाधारण साधारण होता है सब का कार्य हो तो साधारण कहेंगे ये तो प्रत्येक भूत के पृथक पृथक भूत के पृथक पृथक इंद्र होने से असाधारण कार्य है पांच भूतों के सत्वांश का प्रत्येक असाधारण कार्याणी कार्य को कथन करे कविदायक सर्वेशा साधारण कार्य अभी पांच भूतों के साधारण कार्य कह पांच भूतों के सत्वांश से मिले हुए पांच भूत के सत्वांश से अंत उत्पत्ति अभी कहते हैं तैरत वृत्तिदेन तद्धि मनो विमर्श स बुद्धि सैनत्म णम सर्वे ही ते ही सर्वे ही अंतकर्णम पांच भूत के सत्वांश से अंतकर्ण बनता है ते ही सर्वे ही सब मिलकर के पांच हूत के समस्ती सत्तांश से अंतकर्णम तद वृत्ति द्वी था अंतकर्ण तो एक ही वृत्ति दिता वृत्ति भेद से उसके अंतकरण के परिणाम को वृत्ति कहते उस भेद से दो प्रकार दो प्रकार के विमर्श रूपम मनोस्या विमर्श विचार संकल्पात्मक संशयात्मक है मन है और बुद्धि स्या निश्चयात्मिका निश्चय आत्मा यश बुद्धिया सा बुद्धि निश्चयात्मिका निश्चयात्मक मन में वृत्ति हुई उसका नाम बुद्धि हो गया और संशयात्मक वृत्ति हुई उसका नाम ना मनो हो गया मन बुद्धि में यही भेद यही अंत करनी है उसको कहीं मनो शब्द से कहते हैं कहीं बुद्धि शब्द से कहते हैं मन में संशयात्मक विमर्श विचार रूप और बुद्धि में निश्चयात्मक है निश्चयात्म के वृत्ति हुई उसका नाम बुद्धि होगी इस प्रकार दो प्रकार हो गए और कहीं कहीं चार भी कहते चिंतन स्मरण करता है तो चित्त अहंकार अहम आहं इसी करने से अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार चार भी कहीं कहीं कहते और जो चार ही कहेंगे यहां दो कहेंगे तो मन में चित्त का अंतर्भाव समझ लेना और बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव समझ लेना मन कहे तो मन चित्त दोनों आ जाएंगे बुद्धि अहंकार दोनों आ जाएंगे इस प्रकार चार ही कहीं कहीं कहते हैं तो कोई विरोध नहीं मानव बुद्धि दो को लेकर विशेष करके कहा गया ये दो प्रकार है